महाभारत शांतिपर्व सप्तः व्यासी तथा भगवान श्रीकृष्ण की आज्ञा से महाराज युधिष्ठिर का नगर में प्रवेश युधिष्ठि उवाच स्रोत भगवन भगवन् विस्तरेण महामुड़ी राजधर्मा दिवश्रेष्ठ चातुर्वर्ण से चाखिलान युधिठ बोरे भगवन् महामुरे विश्रेष्ठ में चारों वर्णों के संपूर्ण धर्मों का तथा राज धर्म का भी विस्तार पूर्वक वर्णन सुनना चाहता हूँ आपसूच यथा ने प्रणेतव्याज तप धर्म मलक्ष पंथान विजयम कथम अहिम श्रेष्ठ आपत्ति में मुझे कैसी नीति से काम लेना चाहिए धर्म के अनुकूल मार्ग पर दृष्टि रखते हुए मैं किस प्रकार इस पृथ्वी पर विजय पा सकता हूँ प्राय चित्त कथा ऐसा भक्या भक्त विवर्जिता कौतू हलायती भक्ष्य और अभक्ष्य से रहित उपवास स्वरूप प्रायश्चित की यह चर्चा बड़ी उत्सुकता पैदा करने वाली है। यह मेरे हृदय में हर्ष सा कर रही है। राज्य नित्य में चेत चिंतान एक और धर्म का आचरण और दूसरी ओर राज्य का पालन ये दोनों सदा एक दूसरे के विरुद्ध हैं यह सोचकर मुझे निरंतर चिंता बनी रहती है और मेरे चित्त पर मोह छा रहा है वह सम्पान वाच तमुवाच महाराज व्यासो वेद वेदां नारदं समिप्रेत सर्वज्ञान पुरातनम वे सम्पान कहते हैं महाराज तब वेद में जी में श्रेष्ठ ने महात्माओं सबसे प्राचीन ओर देखकर से कहा, दिखले न महाबा वृद्धम महाबाहू नरेश्वर यदि तुम धर्म का पूर्ण रूप से विवेचन सुनना चाहते हो तो कुरकुल के वृद्ध पिता मह भीष्म के पास जाओ सते धर्म सु संशयान मन से स्थितान चेताभागी रथे पुत्र सर्वज्ञ गंगापुत्र गंगा संपूर्ण धर्मों के ज्ञाता और सर्वज्ञ हैं वे धर्म रहस्य के विषय में तुम्हारे मन में स्थित हुए संपूर्ण संदेहों का निवारण करेंगे जनयाबास देवी दिव्या त्रिपद गदी साक्षा ददर्शिजो देवान्निंद्रपुरगवान्न बृहस्पतिपुरगास्तु दिवर्षिकृत प्रभु तोष् दोपचारेण राजनीतिम जिन्हें दिव्य दी त्रिपथगा जी देवी ने जन्म दिया है जिन्होंने इंद्र आदि संपूर्ण देवताओं का साक्षात दर्शन किया है तथा जिन शक्तिशाली ने बृहस्पति आदि देवर्षियों को बारंबार अपनी सेवा द्वारा संतुष्ट करके राजनीतिक का अध्ययन किया है उनके पास चलो उसना वेद यमे वजह तच सर्व स वैयाख्यम प्राप्तवान् शुक्राचार्य जिस शास्त्र को जानते हैं तथा तो देवगुरु विप्रवर बृहस्पति को जिस शास्त्र का ज्ञान है वह संपूर्ण शास्त्र गुरुश्रेष्ठ भीष्म ने व्याख्या सहित प्राप्त किया है भागवाच्यवनाचा वेदान प्रतिपेदे महाबाहुर्वशेष्ठाचरित्रत ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करके महाबाहु तथा महर्षि वशिष्ठ से वेदांगों सहित वेदों का अध्ययन किया है पितामह हैत्मा गति तत्व उपाशिक्षत उन्होंने पूर्व काल में ब्रह्मा जी के ज्येष्ठ पुत्र उदीप्त तेजस्वी सनत कुमार जी से जो आध्यात्म गति के तत्व को जानने वाले हैं आध्यात्म ज्ञान की शिक्षा पाई थी यति चक्र चक्राप्तवान पुरुष शब पुरुष प्रवर भीष्म ने मारकंडे जी के मुख से संपूर्ण यति धर्म का ज्ञान प्राप्त किया है और परशुराम तथा इंद्र से अस्त्र शस्त्रों की शिक्षा पाई है मृत्यु रात्मेक्ष जातु तथा तथानपत्य सतः पुण्यलो का दिव्य मनुष्यों में उत्पन्न होकर भी उन्होंने मृत्यु को अपनी इच्छा के अधीन कर लिया है संतानहीन होने पर भी उनको प्राप्त होने वाले पुण्यलोक देवलोक में विख्यात है ये ब्रह्मषि पुण्या यश्चिद तम कि ज्ञानये सुविद्य पुण्यात्मा ब्रह्मर्षि सदा उनके सभा सद रहे हैं ज्ञान यज्ञ में कोई भी ऐसी बात नहीं है जिनका उन्हें ज्ञान न हो सते वक्षति धर्मज्ञ सूक्ष्मधर्मार्थ तत्व तमभ्येषी पुरा प्राण सभी मंचति सूक्ष्मधर्म और अर्थ के तत्व को जानने वाले वे धर्मता भीष्म तुम्हें धर्म का उपदेश देंगे वे धर्मज्ञ महात्मा अपने प्राणों का परित्याग करें इसके पहले ही तुम इनके पास चलो एवं मुक्त सुको दीर्घ प्रज्ञो महामति वाचताम श्रेष्ठम व्यास सत्यवती सुत उनके ऐसा कहने पर परम बुद्धिमान कुंती कुमार युधिष्ठिर ने वक्ताओं में श्रेष्ठ सत्यवती नंदन व्याजी से कहा युधिष्ठिर्वाच वयस महत्व ज्ञाती न रो धर्वलोकस्य पृथ्वीनाशकारकः सर्वलोक पृथ्वीनाश कारक घाते उपस्पृष्ट मर मर हाम ये तमहम के नुना मुड़े मैं अपने भाई बंधुओं का यह महान एवं रोमांचकारी संहार करके संपूर्ण लोगों का अपराधी बन गया हूँ मैंने इस संपूर्ण भूमंडल का विनाश कर किया है सरलता पूर्वक युद्ध करने वाले थे तो भी मैंने युद्ध में उन्हें छल से मरवा डाला अब फिर उन्होंने मैं इतने शंकाओं को पूछूं क्या उनके योग्य में रह गया हूं अब मैं किस हेतु से उन्हें मुंह दिखा सकता हूँ वै समम चातुर्वर्ण हिते सयाम पुनराह महाबाह यद श्रेष्ठो महामति वै सम्पाज कहते जन्मे जय जब परम बुद्धिमान महाबाहु यद श्रेष्ठ श्री कृष्ण ने चारों वर्णों के हित की इच्छा से नृपति सरोमणि युधिष्ठ से इस प्रकार कहा वसुदेव निर्बंधा तत्कुरुष्व नृपोत्तप भगवान, भगवान श्री कृष्ण बोले ऋपश्रेष्ठ अब आप अत्यंत हठपूर्वक शोक को ही पकड़े न रहिए भगवान व्यास जो आज्ञा देते हैं वही करे ब्राह्मणा स्वाम महाबाहो भ्रतरष महोज पर जन्यम एवं घर मानते महाबाहो जैसे वर्षा काल में लोग मेघ की ओर टकटकी लगाए देखते हैं उससे जल की याचना करते हैं उसी प्रकार ये सारे ब्राह्मण और आपके ये महातेजस्वी भाई आपसे धैर्य धारण करने की प्रार्थना करते हुए आपके पास बैठे हैं कृष्णम महाराज ते महाराज मरने से बचे हुए राजा लोग और चारों वर्णों की प्रजाओं से युक्त यह सारा कुर्जांगल देश इस आपकी सेवा में उपस्थित है प्रियाम अभिम चैते ब्राह्मणा महात्म निगात तेजस सुविधा अस्मदादी द्रौपद्या परम तप कु प्रियम अमृत्र लोकसत्र को मारने और संताप देने वाले नरेश इन महामना ब्राह्मणों का प्रिय करने के लिए भी आपको इनकी बात मान लेनी चाहिए आप अमित तेजस्वी गुरुदेव व्यास की आज्ञा से हम सूर्यों का और द्रौपदी का प्रिय कीजिए तथा संपूर्ण जगत के इस साधन में लग जाइए वै समवाच एव मुक्त श राजा राजे बलोचन हिताथम सर्वलोक समु महामठा वैसम सम्पाणी कहते हैं जन्मे जय श्री कृष्ण के ऐसा कहने पर कमल नयन महामनस्वी राजा युधिष्ठिर संपूर्ण जगत के हित के लिए उठखड़े हुए सोनुनीतो नर व्याघ्रिष्ठिर स्रवथा स्वयं दैपायन इधा देवस्थान ज्येष्ठुना एक बहु भी अनुनीतो युधिष्ठि जजहान मानस दुखम संतापम च महायशा पुरुष सिंह साक्षात् भगवान श्रीकृष्ण द्वैपायन व्यास देवस्थान अर्जुन तथा अन्य बहुत से लोगों के समझाने बुझाने पर महायशस्वी युधिष्ठिर ने मानसिक दुख और संताप को त्याग दिया श्रुतवाक्य श्रुत निध ही श्रुत स्रभ्य विशारद्यवस्थ मनस शांति अगछत पाण्डुनंदन पांडुनंदन युधिठ ने श्रेष्ठ पुरुषों के उपदेश को सुना था वेद शास्त्रों के ज्ञान के तो योग्य नीति ग्रंथों के विचारों में भी वे कुशल थे उन्होंने अपने कर्तव्य का निश्चय करके मन में पूर्ण शांति पाली थी सात परिवृतो राजा नक्षत्रिव चंद्रमा धृतराष्ट्रम पुरस्कृत स्वपुरम प्रवेश नक्षत्रों से घिरे हुए चंद्रमा के समान राजा युधिष्ठिर वहां आए हुए सब लोगों से घिरकर कर धृतराष्ट्र को आगे करके अपनी राजधानी हस्तिनापुर को चल दिए पुत्रो सधर्मकुंतीधिष्ठि अर्चयामास देवाश्च ब्राह्मणाश्च सहस्रश तवम रथम शुभ्रम कमलाजिस्मृत युक्त सोरथभगोपी पांडुर शुभलक्षण मंत्रेरभ्यर्चित पुण्यस्तूयम्च मोरोह यथावृतमृत नगर में प्रवेश करते समय धर्मज्ञ कुंते पुत्र युधिठ ने देवताओं तथा शहस्त्रों ब्राह्मणों का पूजन किया तदनंतर कम्बल और मृग से ढके हुए एक नूतन उज्ज्वल रथ पर जिसकी पवित्र मंत्रों द्वारा पूजा की गई थी तथा जिसमें शुभ लक्षण संपन्न सोलह सफेद बैल जुते हुए थे वे बंदी जनों के मुख से अपनी स्तुति सुनते हुए उसी प्रकार सवार हुए जैसे चंद्रदेव अपने अमृतमय रथ पर आरूढ़ होते हैं जग्राह्म कौन ते भीमो श्री भीम पराक्रम अर्जुन पांडुरम छत्रम धारिया मा भयानक पराक्रमिक पुत्र भीमसेन ने उन बैलों की सम संभाली। अर्जुन ने तेजस्वी श्वेत छत्र धारण किया रथ के ऊपर तना हुआ वह श्वेत छत्र आकाश में तारिकाओं से व्याप्त श्वेत बादल के समान शोभा पाता था चाम व्यजन तीर चंद्रास्मि चंद्रभे शुभ्रे मादरी, उस मादरी पुत्र उस समय माद्री के नकुल और सहदेव ने चंद्रमा के किरणों के स्वान्केले रत्न भूषित श्वेत चवर और भजन हाथ में ले लिए ते पंच रथमास्था भ्रतर समूतानी समस्ता राज राजन वस्त्रों से विभूषित हुए वे पाँचों भाई रथ पर बैठकर कर मूर्तिमान पाँच महाभूतों के समान दिखाई देते थे आस्था तू रथम शुभ्रम युक्त ऐश्वर्य ऐश्वर्य मनोज अन्वया राजन झुजुसो पांडवाग्रजम नरेश्वर मन के समान वेघशाली घोड़ों से जुते हुए शुभ्र रथ पर हो युजुस् ज्येष्ठ पांडव युदिष के पीछे पीछे चले रथम हेम वयम शुभ्रम सभ्य सुग्रीव योजित सहसात्कृष्ण समस्थायान्यात कुरुन् सभ्य और सुग्रीव नामक घोड़ों से जुते हुए सुंदर सुवर्ण मय रथ पर आरूढ़ हो सातके से श्री कृष्ण भी कौरवों के पीछे पीछे गए नर यानी नुकृत ज्येष्ठ पिता पार्थ से भारत अग्र तो गांधारी सहितो सहित भरत नंदन कुंते पुत्र धर्मराज धिष्टि के ज्येष्ठ पिता अर्थात ताऊ गांधारी सहित पालकी में बैठकर उनके आगे आगे जा रहे थे कुरुस्त्री य कुंते कृष्णा तथा च पुरस्कृता इन सबके पीछे कुंती और द्रौपदी आदि कुरुकुल की वे सभी स्त्रियां यथा योग्य भिन्न भिन्न सवारियों पर चढ़कर चल रही थी इनके पीछे विदुर जी थे जो इन सब की देखभाल करते थे तथोरथाश्च बहुला नागा समलंकृता पादाता हयाश्च पृष्ठता सभनुव्रजन तदनंतर इन सब के पीछे हाथी और घोड़ों से विभूषित बहुत से रथी पैदल और घुड़सवार सैनिक चल रहे थे ततो तथो वैतालिक सूत माघ सुषित राजानगर माघ साहम इस प्रकार वैतालिको भूतों वैतालिको सूतों और माघजों द्वारा सुंदरवाड़ी में अपनी स्थिति सुनते हुए राजा युधिष्टि ने हस्तनापुर नगर में प्रवेश किया तत्याणम महाबाब प्रतिमं भुवि आकुलाकुलत्कृष्टम हृष्टपुष्ट जनाकुल जनाकुलम बाहू जिदेश् की यह सामूहिक यात्रा अर्थात जुलूस इस भूतल पर अनुपम थी उसमें हृष्ट पुष्टम भरे हुए थे भीड़ पर भीड़ बढ़ती चली जाती थी और बड़े जोर से जय एवं कुलाहल हो रहा था अभियान पार्थ सर नगरवासी भी नगर राजमार्ग यथावश्य अलंकृता। राजा युधिष्ठिर की इस यात्रा के समय नगर निवासी मनुष्यों ने समूचे नगर तथा वहाँ की सड़कों को अच्छी तरह से सजा दिया था पाण्डुर पता संस्कृत राजमार्गो भू धूप नैश्च प्रधूपिता सभी मालाओं तथा पताकाओं से नगर भूमि की अद्भुत शोभा हो रही थी राजमार्ग को झाड़ बुहार कर बड़ा छिड़काव वहां छिड़काव किया गया था और धूपों की सुगंध फैलाई गई थी अथ चूर्ण सुगंधा नामा पुष्प्रियंग सप्तम राजमहल के आसपास चारों ओर सुगंधित चूर्ण बिखेरे गए थे नाना प्रकार के फूलों बेलों और पुण्यहारों की वंदनवारों से उसे अच्छी तरह सुसज्जित किया गया था कु नगर द्वार सीता सुमनसो गौरा सा तत्र तत्र नगर के द्वार पर जल से भरे हुए नूतन एवं सुदृढ़ कलथ रखे गए थे और जगह जगह सफेद फूलों के गुच्छे रख दिए गए थे तथा स्वलंकृत द्वारा पाण्डुर अपने श्रोहित से घिरे पाण्डुरंदन युधिष्ठिर ने इस प्रकार सजे सजाए द्वार वाले नगर हस्तिनापुर में प्रवेश किया उस समय सुंदर वज्रों द्वारा उनकी स्तृति की जा रही थी यथ श्री महाभारती शांति पर राजधर्मानुशासन पर्वण युधिष्ठिर प्रवेश सप्त्याय इस प्रकार से महाभारत पर्व के अंतर्गत राजधर्मानुशासन पर्व में युधिष्ठिर का नगे नगर प्रवेश विषयक सैंतीसवा अध्याय पूरा हुआ